भले ही ये बीच नमी वाले एरिया में आता था और थोड़ी देर पहले पसीने के कारण विक्रांत ने अपने कॉटन के कोट को उतार कर हाथ में ले लिया था लेकिन अब यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर होने पर समंदर के किनारे पर चलने वाली हवाए जब पसीने से डूबे हुए शरीर से टकरा रही थी तो गजब की ठंडक का एहसास दे रही थी इसका मतलब ये कैमरामैन बहुत बास्टर्ड था ये एक्ट्रेस लोगों का गंदा, गंदा गंदा वीडियो निकाल रहा था मुझे तो पूरा यकीन है उसने और भी वीडियो रिकॉर्ड किया रहा होगा लेकिन अभी हमारे पास इतना ही वीडियो आया है अशोकन तो ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब मुझे लग रहा है कि ये केस कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जान इसका किया गया है। अनुष्का ने भी अपनी टेडी करते हुए कहा विक्रांत ने फिर तुरंत ही इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आपको याद है किसी विक्टिम का तो मुँह इस तरह टेप से नहीं बना था न, मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं है अशोकन ने फिर से एक और सिगरेट जला लिया और फिर अपना सिर नीचे करते हुए कहा सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था उस टाइम तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया इसके बाद विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अर्षित तुम जल्दी से फोरेंसिक टीम के पैथोलॉजिस्ट के पास फ़ोन करो और पता करो कि कहीं किसी और विक्टिम का मुंह टेप से तो नहीं बंधा था या किसी की डेडबॉडी के पास ये कोई यू ड्राइव मिली हो तो वो भी पता लगाओ हर्षद अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत ही वो फ़ोन में जुट गया उधर इस बीच विक्रांत और अनुष्का की नजर भी एक बार के लिए मिल उठी लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने इशारों इशारों में ही बात कर ली हो और दोनों एक दूसरे के मन का हाल भी समझ चुके थे उस नए पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही समझ में आ रहा था कि वर्कला बीच का ये मर्डर फुल्ली प्लैंड मर्डर केस है कातिल ने काफी समझदारी से अपने टारगेट को मारने के लिए प्लान बनाया था और साथ ही उसने मर्डर के जरिए कुछ मैसेज भी देने की कोशिश की है विक्रांत सर अशोकन ने अपने बाएं हाथ की मदद से दायने हाथ की कोहनी को खुजाते हुए कहा पांचवी विक्टिम एक लेडी है उसे वहां पानी में से जो हमारे आदमी ने निकाला था उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है अशोकन ने हाथ से इशारा करते हुए दूर नजर आ रही समंदर की लहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा लेकिन चूंकि इस वक्त अंधेरा भी था और जिस जगह को अशोकन दिखाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ से काफी दूर भी था ऐसे में विक्रांत को यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ये यहाँ से लेफ्ट की साइड वाला रास्ता उधर समंदर में जाता है अशोकन ने कहा वहां वो वाली चट्टान पानी के बीच में है और उधर चारों तरफ चट्टान है इसी वजह से डेडबॉडी बहकर कहीं दूर नहीं गई अशोकन आगे आगे चलते हुए सबको इस चट्टान से उतरने का रास्ता दिखाने लगा वहाँ क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पता चला कि वाकई में वो एरिया चारों तरफ से छोटे छोटे चट्टान से घिरा हुआ था जिस वजह से डेडबॉडी कहीं दूर नहीं जा सकी थी लेकिन चूंकि अब डेड बॉडी को वहां से निकाला जा चुका था ऐसे में वहाँ पर अब कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा था डीड एक्ट्रेस समन्ता के अलावा फिल्म क्रू में से दूसरी लेडी थी जिसका नाम ललिता था उम्र तकरीबन बयालीस साल रही होगी और ये फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थी और हाँ मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी फ़ोन करके कन्फर्म किया है किसी और विक्टिम का ना तो मुँह बंधा हुआ था और ना ही किसी के पास कोई यू ड्राइव मिला हुआ है अर्षित ने विक्रांत को इन्फॉर्म करते हुए कहा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा पानी के बीच वाले क्राइम सीन का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर अशोकन सब को लेकर वापस टेंट वाले एरिया के पास आ गए कुल छह लोग मरे अनुष्का ने अपनी करते हुए कहा अभी तक आपने हमें पाँच लोगों का डेथ सीन दिखाया है चाटा, चाटा पर मरा और कैसे मरा लाइट हाउस के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अशोकन ने जवाब दिया लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और प्लेस दिखाऊंगा टेंट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गार्डन भी है वही पर उसको जिंदा जला के मारा गया था गार्डन यहाँ पर यहाँ पर गार्डन कैसे बन गया अनुष्का ने उत्सुक उस होते हुए सवाल किया इंस्पेक्टर अशोक ने कुछ पल हुए कहा, शायद यहाँ पर बहुत साल पहले आर्मी रहा करती थी उस वक्त फाइट चल रहा था तो आर्मी वालों ने यहाँ रहते हुए टेम्परेरी घर वगैरह बनाया था और शायद उन लोगों ने गार्डन भी बनवाया था क्या बातें कर रहे है आप आर्मी वाले यहाँ पर फाइट करने के लिए आये हुए थे तो यहाँ बैठ गार्डन बनाने लगे उनके पास इतना टाइम कहाँ होता होगा अनुष्का ने जवाब दिया ये सुनकर अचानक से इंस्पेक्टर अशोकन को कुछ याद आया उसने तुरंत ही अपनी बात को कनेक्शन करते हुए कहा ओ, ओ सॉरी सॉरी मुझे याद नहीं था दरअसल 70 और 80 के टाइम में यहाँ पर लाइट हाउस बना हुआ था उस टाइम यहाँ पर काफी लोग भी रहा करते थे तो मुझे लगता है उन लोगों ने यहाँ पर गार्डन बना रखा था इसके बाद उन्होंने आगे बताते हुए कहा लेकिन फिर जब वो लोग यहाँ से चले गए तो फिर गार्डन का किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए अब तो वहाँ पर काफी झाड़ियाँ वगैरह उग गई है चले मैं दिखाता हूँ आपको जैसे अशोकन ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही ये लोग गार्डन वाले एरिया की तरफ चल पड़े वहाँ पहुँचने पर वही नज़ारा देखने को मिला जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया था वहाँ गार्डन में फूल तो लगे हुए थे लेकिन वहाँ पर अब काफ़ी जंगली पेड़ पौधे भी उगाए थे वहाँ पर पेड़ और जंगली झाड़ियाँ भी काफी ज्यादा उगी हुई थी लेकिन भले ही इस वक्त ये गार्डन काफ़ी बिखरा बिखरा सा लग रहा था लेकिन फिर भी गार्डन को देख ऐसा लग रहा था कि इसे काफ़ी अच्छे से बनाया गया था ये वही प्लेस है जहाँ पर उस को ज़मीन में गाड़ कर उसकी गर्दन को बाहर निकाल दिया गया था और फिर उसके चारों तरफ आग लगा दी गई थी जिस वक्त उसको ज़मीन में गाड़ा गया था उस वक्त शायद वो होश में नहीं था लेकिन फिर जब उसको होश आया तो उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पर बाढ़ना शुरू कर दिया और फिर किसी तरह से वो अपनी जान बचा सका कुक नाम था बहादुर अर्शद ने जवाब दिया वह डेली प्रोडक्शन टीम का मेम्बर था डेली प्रोडक्शन टीम में शामिल होने की वजह से वो क्रू मेंबर के खाने पीने से लेकर उसकी डेली नीड का भी ख्याल रखता था खाने का डिपार्टमेंट उसी का था बहादुर की उम्र लगभग इक्यावन साल थी और वो क्रू मेंबर में सबसे सीनियर तेज का था अगर उसको जिंदा जलाने से पहले ही बेहोश कर दिया गया हो तो विकांत नीचे बैठकर उस गड्ढे का बड़े ध्यान से निरीक्षण करने लग गया जहाँ पर उसे गाड़ा गया था और ये यहाँ तक कैसे पहुँचा खुद से आया था या फिर कातिल उसे अपने कंधे कर यहाँ तक ले आया था ंतान बड़ी गंभीरता से एक एक पहलू पर सोच विचार कर रहा था